श्री घर्ग संहिता विश्वजीत खंड चौथा अध्याय सेना सहित से यादव वीरों की दिग्विजय के लिए यात्रा नारद जी कहते राजन इस प्रकार सेना से घिरे हुए धर्मधारियों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न थे श्री कृष्ण बलदेव सहित उग्रसेन ने कहा उग्रसेन बोले हे महाप्राज्य प्रद्युम्न तुम श्री कृष्ण की कृपा से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारिका में लौट आओगे इस बात को ध्यान में रखो कि धर्मज्ञ पुरुष मतवाले असावधान उन्मत्त अर्थात पागल सोए हुए बालक जड़ नारी शरणागत रथहीन और भैरही भीत शत्रु को नहीं मारते संकट में पड़े हुए प्राणियों की पीड़ा का निवारण तथा कुमार्ग में चलने वालों का वध राजा के लिए परम धर्म है इस प्रकार जो आताताई है अर्थात दूसरों को विष देने वाला पराए घरों में आग लगाने वाला क्षेत्र और नारी का अपहरण करने वाला है वह वा अवश्य वध के योग्य है स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी क्यों न हो जो अपने आप को ही महत्व देने वाले अधम तथा समस्त प्राणियों के प्रति निर्दय हैं, ऐसे लोगों का वध करना राजाओं के लिए वध न करने के ही बराबर है अर्थात दुष्टों के वध से राजाओं को दोष नहीं लगता धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध करना प्रजापालक राजा के लिए पाप नहीं है आदिराज मनु ने पूर्व में, में निर्भय होकर आगे पांव बढ़ाते हुए प्राण त्याग देता है वह सूर्य मंडल का भेदन करके परम धाम में जाता है जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भय के कारण युद्ध से पीठ दिखाकर रणभूमि में स्वामी को अकेला छोड़कर पलायन कर जाता है वह महारौरव नरक में पड़ता है राजा का कर्तव्य है कि वह सेना की रक्षा करे और सेना का कर्तव्य है कि वह राजा की ही रक्षा करे सूत को चाहिए कि वह संकट में पड़े हुए रथी का प्राण बचाए और सारथी की रक्षा करे तुम समस्त यादव सामर्थ्यशाली से सेना और वाहन से संपन्न हो अतः तुम सब कर प्रद्युम्न की ही रक्षा करना और प्रद्युम्न तुम लोगों की रक्षा करे गौ ब्राह्मण देवता धर्म वेद और साधु पुरुष इस भूतल पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सभी मनुष्यों के लिए सदा पूजनीय है वेद भगवान विष्णु की वाणी है ब्राह्मण उनका मुख है गौवे हरि का शरीर है देवता अंग है और साधु पुरुष साक्षात उनके प्राण माने गए हैं। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण भक्त के वशीभूत हो जिनके चित्त में निवास करते हैं उन वीरों की सदा विजय होती है गावो वो विप्रा सुरा धर्म छन्दी भुवि साधव पूजनी आ सदा सर्व मनुष्य मोक्ष कांक्षी वेदा विष्णुवचो विप्रा मुखम गावस्तुर्ंगा दीवता साक्षा साधवो शसव स्मृता श्रीकृष्णोम हरिसाक्षात्पूर्णतम प्रभु ए साम चित्ते विजय द जी कहते हैं नरेश्वर समस्त यादवों ने राजा उग्रसेन के इस आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया तत्पश्चात प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर राजा उग्रसेन शूर वसुदेव बलभद्र श्री कृष्ण तथा तो मोहन मामनी गर्गाचार्य को प्रणाम किया नृपेश्वर तदनंतर श्री कृष्ण और बलदेव के साथ राजा उग्रसेन यदुपुरी में चले गए और दिग्विजय की इच्छा वाले श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने यादव सेना के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया मैथिलेश्वर उस सेना के समस्त सुवर्णमय शिविरों से चार योजन लम्बा राजमार्ग भी आच्छादित एवं सुशोभित होता था सेना के आगे विशाल वाहिनी से युक्त महाबली कृतवर्मा थे और उनके पीछे धर्मधरो में श्रेष्ठ अक्रूर अपने सैन्य दल के साथ चल रहे थे तत्पश्चात मंत्री उद्धव पांच प्रतिमाओं के साथ जा रहे थे राजन उनके पीछे अठारह महारथी सौ अक्षौणी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे उनके नाम इस प्रकार है प्रद्युम्न अनिरुद्ध दीप्तिमान भानु शाम्ब मधु बृहद भानु चित्र भानु वृक अरुण पुष्कर देवबाहु श्रुतदेव सुनंदन चित्रभान विरूप कवि और नग्रोध, तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रेरित गध आदि समस्त वीर चल रहे थे भोज विष्णु अंधक मधु, मधुसेन तथा दासारह के वंशज वीर उस सेना में समृद्ध थे समस्त यादवों की संख्या छप्पन कोटि बताई जाती है नरेश्वर उस यादव सेना की गणना भला इस भूतल पर कौन करेगा इस प्रकार विशाल सेना को साथ लिए जाते हुए यादव नरेशों के धनुष के टंकार के साथ पीटे जाते हुए नगारों का महान घोष भूमंडल में व्याप्त हो रहा था गजेंद्रों का चित्कार हयेंद्रों की हिनहिनाहट, दगती हुई भुचुंडी तोप की आवाज़ दृढ़ता रखने वाले वीरों की गर्जना और ढंकों की गंभीर ध्वनियों से वे यादव वीर बिजली की गड़गड़ाहट से युक्त प्रचंड मेघों का सादृश्य उपस्थित करते थे सारा भूमंडल ही उस सेना से शोभित हो रहा था पृथ्वी पर चलते हुए उन महात्मा वीरों के तुमल नाश से दिग्गजों के कान भी बहरे से हो गए थे तथा शत्रुगण साहस छोड़कर तत्काल अपने दुर्ग की ओर भागने लगे थे पानी में रहने वाले कच्छप पृथ्वी पर यह क्या हो रहा है यो कहते तथा हम कहाँ से कहाँ जाए यो बोलते हुए भागने लगे वे मन ही मन सोचते थे हे विदाता यह उपद्रव कहाँ जा रहा है जिससे समस्त लोगों सहित यह अचला पृथ्वी भी विचलित हो गई है विदेराज यज्ञ तो एक बहाना था उसके आल लेकर परमेश्वर से हरि भूतल का भार उतार रहे थे जो यदुकुल में चतुर्भ्यू रूप धारण करके विराजमान है उन अनंत गुणशाली पृथ्वी पालक भगवान को नमस्कार है इस प्रकार से गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में प्रद्युम्न की दिग्विजय यार्थ यात्रा नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ